मुजरिम के करीब बावन दिन डियर पेरेंट्स अब हमारे पास सिर्फ बावन दिन बचे हैं मुझे आज यहां से यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं स्टेज पर एक 40-45 साल का आदमी माइक पर बोल रहा था वो यहां पर आए हुए सभी पेरेंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था हॉल में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था और सिर्फ उसी की आवाज गूंज रही थी वो आगे कुछ बोलने ही वाला था अचानक से हॉल के भीतर गाने की धुन बजनी शुरू हो गई गजब का है दिन सोचो जरा ये दीवानगी देखो जरा हॉल में बैठे सभी की नजर इस गाने के सोर्स को ढूंढने लगी स्टेज पर बोल रहा टीचर भी गाने की आवाज सुनकर रुक गया इसके बाद हॉल में ही आवाज आई हेलो हाँ बोलो क्या सबकी नजर विक्रांत की तरफ ही टिकी हुई थी लेकिन वो अपनी दुनिया में ही मस्त था क्या बात कर रहे हो तुम एक मिनट एक मिनट रुको मुझे नोट करने दो इतना कहते हुए वो फटाफट अपनी सीट से उठा और फोन पर जोर जोर बात करते हुए ही वो हॉल से बाहर निकल गया हॉल में मौजूद सभी लोग उसे बाहर जाते हुए देख रहे थे ऐसा आदमी है ये इसको इतनी भी अक्ल नहीं है कि कहा क्या करना चाहिए और क्या नहीं हद है वैसे ये किसका फादर है जब ये खुद ऐसा है तो अपने बच्चों को भला क्या मैनर सिखाता होगा इसके बच्चे भी इसी की तरह बदतमीज होंगे तभी वहां बैठे एक टीचर ने अपने बगल में बैठे टीचर से कहा इस आदमी को मैंने बाहर रिया के साथ देखा था क्या रिया तो बहुत अच्छी स्टूडेंट है उसका फादर थोड़ी ना हो सकता ही है ये विक्रांत की वजह से पूरे हॉल में बातचीत का दौर शुरू हो गया था चारों तरफ उसे लेकर फुसफुसाहट शुरू हो गई थी उधर स्टेज पर खड़े टीचर को ये नहीं समझ आ रहा था की अब वो आगे अपनी बात शुरू करे की नहीं ओके ओके पेरेंट्स लेटस कंटिन्यू स्टेज पर खड़े टीचर ने हॉल में चल रही फुसफुसाहट आए लोगों का ध्यान खुद की तरफ खींचते हुए कहा इधर इन सब चीजों से बेफिक्र होकर विक्रांत बाहर फोन पर बात कर रहा था वहां वो एक टेबल के पास खड़े होकर फोन पर सुनाई दे रही एक एक बात ध्यान से नोट कर रहा था उसके पास सुनीधि ने फोन किया था कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके हाथ लगी थी और वही बताने के लिए उसने विक्रांत के पास फोन किया था ओ यस यस यस कहाँ तक भागेगा ये अब तो पकड़ ही लूंगा विक्रांत खुशी के मारे उछल पड़ा अब मंजू और उस कमीने पुष्कर को उसके औकात दिखाऊंगा उन दोनों से पहले इस अपराधी को पकड़कर दिखाऊंगा मैं इसके बाद विक्रांत ने दिल से उस अदृश्य शक्ति को भी धन्यवाद कहा विक्रांत इस वक्त इतना खुश इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे इस हाथ काटने वाले केस में एक नया और बेहद अहम क्लू मिल गया था अब उसे समझ आया की अभी तक इस केस की जाँच ही गलत दिशा में हो रही थी इसी वजह से मुजरिम तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा था लेकिन अब उसे सारा माजरा समझ आ चुका था जब वो अंदर हॉल में बैठा आर्यन नंदा की माँ को पियानो बजाते देख रहा था तब उसके दिमाग में ये बात आ गई थी उसी वक्त वो कुछ गैस करने की कोशिश कर रहा था ये हाथ काटने वाले मुजरिम के पास ज्यादा पैसे खर्च करने वाले लोगों का हाथ काटने के अलावा कोई दूसरा पर्याप्त कारण क्या हो सकता है पियानो हो सकता है कि मुजरिम उन लोगों के हाथ काट रहा हो जो काफी अच्छा पियानो बजाते हों उसे उन लोगों से जलन होती हो यह बात दिमाग में आते ही उसे तुरंत ही दूसरी विक्टिम मनीषा चौहान का ख्याल आ गया जो एक स्कूल में म्यूजिक टीचर थी और बच्चों को पियानो बजाना सिखाती थी जाहिर सी बात है उसे काफी अच्छा प्यानो बजाना आता रहा होगा इसके बाद उसे इस केस की पहली विक्टिम कीर्ति चौधरी का ख्याल आया वो उस दिन मुंबई के स्टेडियम में एक म्यूजिक कंसर्ट अटेंड करने आई हुई थी विक्रांत ने याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया कि उस म्यूजिक कंसर्ट में पियानो का भी शो था इसी ख्याल के बाद विक्रांत ने तुरंत ही सुनिधि को फोन करके इस बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए कहा और फिर तुरंत ही सुनिधि ने विक्रांत के पास फोन करके बताया कि उस दिन कीर्ति जो कंसर्ट अटेंड कर रही थी वो जर्मनी के प्रिंस ऑफ पियानो क्लेडरमान का शो था पियानो और उस कंसर्ट के लिए कीर्ति दिल्ली से मुंबई आई हुई थी इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि वो पियानो से कितना लव करती थी फिर से पियानो और फिर वो आखिरी कोई पियानो कनेक्शन था इस बारे में सोचते हुए ही विक्रांत ने सुनिधि को इस बारे में और कुछ पता करने के लिए कहा था कहीं मीना का भी प्यानो से कुछ लेना देना तो नहीं है लेकिन किसी का हाथ सिर्फ इसलिए काट देना की वो प्यानो बजाता है ये थोड़ा अजीब नहीं लगता लेकिन फिर भी विक्रांत को लग रहा था कि कहीं ना कहीं पियानो का इस मुजरिम के साथ कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है लेकिन अभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही थी और विक्रांत को जाकर अंदर बैठना था वहां अंदर जाकर उसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हिस्सा लेना था लेकिन फिर भी उसका दिमाग उसके घूम रहा था अंदर हॉल में बैठे बैठे वो सुनिधि के फोन का इंतजार कर रहा था उस तीसरी विक्टिम के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हो रहा था सुनिधि को पता नहीं था कि इस वक्त विक्रांत कहा बैठा हुआ है इसलिए जैसे ही उसे इंफॉर्मेशन मिली उसने बेझिझक विक्रांत के पास कॉल कर दिया और विक्रांत भी कमाल का आदमी है उसने भी हॉल में बैठे बैठे बेखौफ सुनिधि का फोन उठा भी लिया सुनिधि ने विक्रांत को फोन करके बताया कि उसने तीनों ही विक्टिम के बैकग्राउंड के बारे में पता किया है कीर्ति चौधरी मनीषा चौहान और मीना बंसल तीनों ही प्यानों में स्टेट लेवल का अवार्ड जीत चुकी है अब तो विक्रांत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा वो भला वहां कैसे बैठा रह सकता था अच्छा तो ये बात थी हॉल के बाहर जब वो टेबल के पास खड़े होकर कुछ नोट कर रहा था तभी से उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी जब से विक्रांत इस हाथ काट जाने वाले केस को सॉल्व कर रहा था तभी से उसके दिमाग में ये बात पिंच कर रही थी कि कहीं ना कहीं ये सारी घटना किसी बदले या जलन के कारण की जा रही है और इन तीनों ही विक्टिम के बीच कुछ ना कुछ जरूर कॉमन होगा अब जाकर मामला साफ हुआ ये तीनों ही विक्टिम पियानो के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विक्रांत के दिमाग में इस केस से जुड़ी एक एक बात शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ घूम रहा था विक्रांत फील कर रहा था कि हो सकता है इस केस का पूरा उत्तर इसी हॉल में मौजूद हो अठारह साल पहले जिस डिवाइस की मदद से विक्रांत टीम बी और मंजू की सारी बातें सुन रहा था उसकी मदद से उसे पता चला कि मंजू अब इस केस की दूसरी विक्टिम मनीषा चौहान के साथ फिर से पूछताछ करने का प्लान बना रही थी उसने अपने दो ऑफिसर्स को मनीषा के घर भी भेज दिया था ये सुनकर विक्रांत वहां हॉल में बैठे बैठे हंसने लगा पता नहीं मंजू के दिमाग को क्या हो गया था आखिर उसके सारे एक्सपीरियंस कहाँ गए अब कुछ भी हो मैं मंजू को कोई हिंट नहीं देने वाला वो लोग मुझे ही बेवकूफ समझ रहे थे अब पता चलेगा कि असल में बेवकूफ कौन है इसके बाद विक्रांत अपना दिमाग उस केस पर दौड़ाने लगा एक बात तो बिल्कुल साफ है इस केस का प्यानों के साथ जरूर कुछ न कुछ रिलेशन है लेकिन अभी तक विक्रांत कुछ श्योर होकर नहीं कह पा रहा था इन तीनों ही विक्टिम का प्यानों के साथ कुछ है और जरूर ही उस मुजरिम का भी पियानो के साथ कुछ ना कुछ संबंध होगा, जैसा कि सुनिधि ने उसे बताया था कि इन तीनों ही विक्टिम ने अलग अलग स्कूल से और अलग अलग टीचर से पियानो बजाना सीखा था। हालांकि तीनों ने स्टेट लेवल पर पियानो में अवॉर्ड जीता है लेकिन उन्होंने ये अवॉर्ड भी अलग अलग जगहों से जीता हुआ है तीनों ही विक्टिम एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं उनका आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं है लेकिन हो सकता है कि उन तीनों को वो अपराधी पर्सनली जानता हो यह सोचकर विक्रांत ने तुरंत ही सुनिधि के पास फोन करके उसे उन तीनों ही विक्टिम की पियानो हिस्ट्री को पता करने को कहा कहां से पियानो सीखा, सीखा, कब सीखा? किस स्कूल से सीखा किसने उन्हें पियानो सिखाया कौन सा अवॉर्ड कब जीता सब कुछ पता करने को कहा सुनिधि थोड़ा ना हुई वो पहले से ही काफी बिजी थी लेकिन विक्रांत ने उसे इसके लिए मनाते हुए कहा प्लीज सुनीधि पता कर दो ना जब ये केस सॉल्व हो जाएगा तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा अच्छा फिर तो पता करना ही पड़ेगा सुनीधि ने मुस्कुराते हुए कहा वो विक्रांत के साथ टाइम स्पेंड करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी थैंक यू सुनिधि लेकिन यह ध्यान रखना कि इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए डोंट वरी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा लेकिन वाकई में ये सब पता करना इतना आसान नहीं था उन तीनों ने कई साल पहले पियानो बजाना सीखा था अब सुनिधि को एक एक के पुराने म्यूजिक स्कूल में जाना होगा और अब यह भी नहीं पता है कि उसमें से कोई स्कूल अभी चल भी रहा है कि बंद हो चुका है विक्रांत अपने हाथों को रगड़ता हुआ बड़ी बेसब्री के साथ वहा हॉल में बैठा हुआ था वहां पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर्स बच्चों के पेरेंट्स के साथ इंट्रोगेट हो रहे थे लेकिन विक्रांत को उन सबसे कोई मतलब नहीं था उसका पूरा दिमाग तो उस केस को सॉल्व करने में लगा हुआ था वो बेफिक्र होकर इस कॉन्फ्रेंस हॉल में अंदर बाहर बार बार आ जा रहा था यहां तक कि बैठे टीचर्स और पेरेंट्स ने भी अब उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था विक्रांत के दिमाग में सवालों और विचारों का तूफान उमड़ रहा था उस केस से जुड़े एक एक सबूत और एक एक गवाह बारी बारी से उसके दिमाग में उमड़ रहे थे फिर उसके दिमाग में उस अदृश्य शक्ति का भी ख्याल आ गया कहीं आज का एडवेंचर यही तो नहीं था शायद उस अदृश्य शक्ति ने ही उसे यहां स्कूल में आने के लिए किया। और फिर उस आर्यनंदा की माँ से पियानो भी बजवाया और फिर उस पियानो को देखकर ही उसके दिमाग में ये सारी बातें आई जिस वजह से वो इस केस के इतने करीब पहुंच चुका है इस वक्त वो उस अदृश्य शक्ति द्वारा कही गई बात को भी याद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था पियानो बजाने के बाद आर्यन की माँ ने कहा था कि वो बहुत दिन बाद पियानो बजा रही है काफी दिन पहले से वो पियानो बजाना छोड़ चुकी थी और जैसा कि पहली और तीसरी विक्टिम के बारे में काफी बाद में पता चला था कि वो भी पियानो की एक्सपर्ट रह चुकी है लेकिन अब वो भी प्यानो बजाना छोड़ चुकी है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुजरिम उन दोनों के बारे में बहुत पहले से जानता है और उसे पता है कि ये दोनों भी पियानो में स्टेट लेवल का अवार्ड जीत चुकी हैं और उसकी उन दोनों के साथ कोई पुरानी दुश्मनी रही हो एक मिनट विक्रांत को कुछ इम्पोर्टेंट प्वाइंट याद आया वो तीनों भले ही कभी एक दूसरे से नहीं मिले एक दूसरे को जानते नहीं हों एक स्कूल में नहीं पढ़े हों लेकिन हो सकता है कि वो तीनों किसी स्थान पर कभी एक साथ रहे हों और हो सकता है कि वो स्थान वो म्यूजिक कॉम्पिटिशन रहा हो जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आर्य नंदा की मां कर रही थी उन्होंने कहा था कि अगर थोड़ी मेहनत और की होती तो शायद आज उनकी लाइफ कुछ और होती ओ गॉड हो सकता है कि उस दिन यहाँ पियानो का कंपटीशन हुआ हो और फिर वो तीनों ही विक्टिम उस अपराधी से किसी मामले में आगे निकल गए हों, और तभी उस अपराधी ने फैसला कर लिया होगा कि इन तीनों का मैं हाथ ही काट डालूंगा तो फिर ये प्यानो कैसे बजायेंगे ये घटना आज से 20-22 साल पहले की है तो जाहिर है कि उन सभी की उम्र बेहद कम रही होगी और उस वक्त उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं रही होगी और फिर अब वो अपना बदला पूरा कर रहा होगा ओ गॉड पकड़ लिया बिल्कुल सही है ये विक्रांत वहां ऑडियंस में बैठे बैठे चिल्ला पड़ा उसके इस खुशी का पता वहां अगल बगल बैठे लोगों को भी चल चुका था सब उसकी तरफ एक बार फिर से अजीब नजरों से देखने लगे बड़ा पागल आदमी है ये तो जरा सी भी अकल नहीं है इसमें विक्रांत अपनी खुशी मना ही रहा था कि एक बार फिर से उसका फोन बज पड़ा गजब का दिन सोचो जरा ये दीवानगी उसके फोन उठाते ही सुनीधि ने चिल्लाते हुए कहा मिल गया सर मिल गया आज से अठारह साल पहले वो तीनों एक साथ मुंबई में हुए एक स्कूल लेवल के पियानो कॉम्पिटिशन में एक साथ थी वो तीनों ही वहाँ फाइनलिस्ट थीं। शाबाश, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। विक्रांत ने अपना हाथ जोर से कुर्सी पर पटकते हुए कहा बस अब जल्दी पता करो कि उस कंपटीशन में और कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे कहा से आए हुए थे सर वो कंपटीशन मुंबई के मॉडल हाई स्कूल में हुआ था अगर आप वहां चले जाएंगे तो आई होप आपको सब पता चल जाएगा वैसे आप इस वक्त कहां पर है गुड न्यूज विक्रांत ने सुनिधि के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया सुनिधि के मुंह से स्कूल का नाम सुनते ही वो फोन रखकर सीधे ही कॉन्फ्रेंस हॉल के भीतर भागा अंदर जाकर वो उस पियानो प्लेयर महिला को ढूंढने लगा क्या नाम था उसका मिसेस नंदा अरे वो उस लड़के की माँ आर्य नंदा की माँ विक्रांत की नजरें लगातार उस औरत को ही खोज रही थी उसके मिलते ही विक्रांत ने तुरंत उसके पास जाकर कहा हाँ मैडम आप बताओ आपने उस पियानो कंपटीशन में कब पार्टिसिपेट किया था उस कंपटीशन में आपके साथ और कौन कौन था आप कीर्ति मीना और मनीषा में से किसी को भी जानती हैं क्या विक्रांत के मुंह से ये सवाल सुनकर उस औरत के चेहरे का रंग उड़ गया वो बस आंखें बड़ी करके विक्रांत की तरफ देखती रही विक्रांत ने दोबारा से अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए पूछा हेलो मैडम मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ आप प्लीज बताएंगी कि आपने किस कंपटीशन में पार्ट लिया था और आप मीना बंसल कीर्ति चौधरी या फिर मनीषा चौहान इन तीनों में से किसी को भी जानती हैं नहीं पता नहीं मुझे याद नहीं अब इतना कहकर वो औरत विक्रांत से अपनी नजर चुराने लगी वो इधर उधर देख खुद के लिए यहाँ से भागने की जगह देख रही थी नहीं याद है तो प्लीज याद कीजिए वरना मुझे आपको सब कुछ याद कराना पड़ेगा विक्रांत ने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए कहा उसकी आवाज सुन उस औरत के चेहरे पर घबराहट के साथ ही डर के भाव भी स्पष्ट नजर आने लगे जल्दी हो सके बाहरिटी को बुलाता हूँ वहाँ खड़े टीचर ने विक्रांत को गुस्से से भरी नजरों से घूरते हुए कहा टीचर के ऐसा कहते ही वहाँ मौजूद कुछ पेरेंट्स भी विक्रांत को गुस्से से भरी निगाहों से देखने लगे कुछ महाशय तो इतने जोश में आ गए की अपनी बाहें समेटते हुए खुद को ही वहां का सिक्योरिटी गार्ड समझने लगे सच में इस आदमी ने दिमाग खराब करके रख लिया है। किसी के साथ बात करने की भी तमीज नहीं है लोगों को इस तरह से नाराज होते देख विक्रांत ने बिना किसी देरी के अपनी जेब से आई कार्ड निकालकर उन्हें दिखाते हुए कहा देखिए मैं मुंबई पुलिस में हूँ और बहुत सीरियस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ तो प्लीज आप लोग मुझे अपना काम करने दें विक्रांत की बात सुन उन सभी के चेहरे आश्चर्य से भर उठे सभी अपनी जगह रुक गए और उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे इसके बाद विक्रांत ने उस महिला की तरफ देखते हुए कहा देखो मैडम आप सब कुछ साफ साफ बता रही है, है। इंट्रोडक्शन सुन उस महिला के चेहरे पर पसीने आ गए और वो कुछ ही पल में वहां बेहोश होकर गिर पड़ी इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसके चेहरे पर पानी के चीटे डालकर उसे होश में लाने की कोशिश शुरू कर दी ऑफिसर ये तरीका है आपके इन्वेस्टिगेशन करने का इस तरह से स्कूल में आकर और लोगों को डराकर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं आपकी वजह से ये पूरी मीटिंग बर्बाद हो गई है ये स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने आकर विक्रांत से कहा इसके बाद तो वहाँ मौजूद पेरेंट्स को एक बार फिर विक्रांत की ओर चढ़ने का बल मिल गया था ये तो मुझे किसी एंगल से पुलिस ऑफिसर लगी नहीं रहा झूठ बोल रहा है ये भला कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह से स्कूल में घुसकर लोगों से बदतमीजी करता है क्या देखिये यहां मैं कोई बकवास करने नहीं आया हूँ ये बहुत सीरियस केस है और अगर मुजरिम को पकड़ा नहीं गया तो पॉसिबल है वो आज रात फिर किसी को अपना शिकार बनाए सो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरा काम करने दें अगर आप में से कोई भी मेरे काम में दखल देता है तो फिर मुझे मजबूरन आप लोगों पर पुलिस के काम में दखल देने का केस बनाकर अंदर डालना होगा विक्रांत के इतना कहते ही जो जहां पर था वो वहीं रुक गया सभी की बोलती बंद हो गई अब तक उस महिला को भी होश आ चुका था विक्रांत ने फिर से उसकी तरफ देखते हुए वही सवाल किया आप इन तीनों में से किसी को जानती है इस कॉम्पिटिशन को हुए बीसो साल हो चुके हैं कैसे याद रहेगा मुझे इतने दिनों तक उसकी बातें सुन विक्रांत को एहसास हुआ की आखिर क्यों तीनों विक्टिम एक दूसरे को याद नहीं थे पहली बार तो उस कॉम्पिटिशन को हुए बीस साल हो चुके थे ऊपर से इस तरह के कंपटीशन में लोगों को सिर्फ अपने परफॉर्मेंस की पड़ी होती है दूसरे वहां क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं ये कोई भी कंपटीटर ध्यान नहीं देता है अब, अच्छा तो याद होगा ना कि आपने कब उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था विक्रांत ने सवाल किया हाँ शायद वो कंपटीशन का सेकेंड या थर्ड एडिशन था या फोर्थ उस औरत ने विक्रांत को बताया उन तीनों विक्टिम ने इस कंपटीशन के टेंथ एडिशन में एक साथ पार्ट लिया था तो फिर यह तो नामुमकिन है कि ये औरत उन तीनों को जाने। अब एक बार फिर विक्रांत का दिमाग घोड़ी की तरह दौड़ने लगा अगर मुझे उस साल के सारे कंपटीटर की लिस्ट मिल जाए जिन्होंने उन तीनों के साथ कंपटीशन में भाग लिया था तो शायद मैं मुजरिम को बड़ी आसानी से पकड़ सकता हूँ उसने वहां मौजूद स्कूल के वाइस प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहा यहाँ पर होने वाले पियानो कंपटीशन में पार्ट लेने वाले पार्टी कहा विक्रांत, विक्रांत ने पूछा विक्रांत के पूछते ही वाइस प्रिंसिपल ने उसे म्यूजिक डिपार्टमेंट का एड्रेस बता दिया इसके बाद वहाँ बिना एक पल रुके विक्रांत स्कूल के म्यूजिक डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया उसके हॉल से बाहर जाते ही टीचर और पेरेंट्स ने थोड़ी राहत की सांस ली ओ गॉड, कमाल का आदमी है है। है ये। पुलिस कम गैंगस्टर्स ज्यादा लगता है। सच में, जब से यहां आया है, आतंक मचाकर रखा हुआ है। जिस बच्चे का भी ये बाप होगा उसकी आधी लाइफ तो वैसे ही खराब हो चुकी है इसे मैंने मीटिंग के पहले रिया के साथ देखा था किसी पेरेंट्स ने बताया ये सुनकर वहां मौजूद टीचर के होश उठ गए क्या ऐसा कैसे हो सकता है उधर विक्रांत स्कूल के म्यूजिक डिपार्टमेंट में पहुंच चुका था वहां उसने तुरंत ही म्यूजिक के हेड टीचर को अपना इंट्रोडक्शन देकर डिटेल निकालने के लिए कहा उस टीचर ने क्लर्क को बुलाकर विक्रांत की मदद करने के लिए कहा विक्रांत और क्लर्क ने मिलकर घंटों फाइलें इधर उधर की लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी उस कॉम्पिटिशन से जुड़ा कुछ भी नहीं मिल रहा था ना कोई रिकॉर्ड ना कोई न्यूज उस कॉम्पिटिशन से जुड़ा एक भी डेटा नहीं मिल रहा था विक्रांत उस क्लर्क के साथ मिलकर पूरी शिद्दत से फाइलों को इधर उधर फेंक रहा था आखिर उस कंपटीशन को हुए 20 साल हो चुके थे तब से लेकर अब तक ना जाने कितनी बार स्कूल के डिपार्टमेंट भी इधर उधर, उधर शिफ्ट हुए थे ऐसे में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे ही बेकार हो गए थे और फिर स्कूल के पास सिर्फ कॉम्पिटिशन के विनर का ही रिकॉर्ड रहता है अब किस साल कितने पार्टिसिपेंट आ रहे हैं उनकी सारी डिटेल रखना स्कूल के लिए भी बहुत मुश्किल था अंत में विक्रांत को निराश होकर शांत होना पड़ा उसके साथ लगे हुए क्लर्क ने विक्रांत से कहा सर आप अपना नंबर छोड़ जाइए हमें जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम तुरंत आपको बता देंगे विक्रांत ने अपना नंबर उस क्लर्क को दे दिया और फिर वहां से बाहर जाने के लिए निकलने लगा तभी उसका फोन बच पड़ा ये सुनिधि का फोन था विक्रांत के फोन उठाते ही उसने कहा कहां हो सर आप एक गुड न्यूज है क्या बोलो विक्रांत ने पूछा मुझे उस टेंथ पियानो कंपटीशन के सारे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट मिल गई है तो क्या विक्रांत ने वाकई सुलझा ली ये गुत्थी जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को